चलिए मंत्राठ बोलिए ओ सहना वसु सहनौ भुन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधी शांति शान अनुवाद की ग्यारहवी कक्षा और अभ्यास चलेगा तेरहवा इसमें आज इगम शब्द आ चुका ये अब इसका प्रयोग करना और तीन और लिंगों में रूप चलते हैं इसके पुल्लिंग में अयम इमे इमम इम इमान अनेन अस्य अने तो ये जो हमने बोला ये पुल्लिंग का हो गया इसी को स्त्रीलिंग इस में बोलना होगा तो इमा इमे इमाह इमाम इमे इमाह या फिर बनेगा इमाह दोबारा द्वितीय के भोजन में भी और अब बनेगा तृतीया में अनया आभ्याम आभि अस्य आभ्याम आभ्य अस्याह आभ्याम आभ्य अस्याह अनयोह अब अनयोह से पहचान नहीं होगी देखो अनयोह पुल लिंग में भी था स्त्रीलिंग में भी है यहाँ पहचान नहीं हो पाती है तो अस्याह अनयोह आसाम अस्याम अनयोह आसु बाकी सब जगह हो जाएगी लेकिन आ आभ्याम में भी यही स्थिति है तीन बार जो आभ्याम आभ्याम बनता है तो पुलिंग में भी तो ऐसे ही बनता है भाव पहचान नहीं होती है तो इस तरह से और नबू लिंग में चलाएंगे तो केवल प्रथमा और द्वितीया इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी और बाकी सब के समान अनेन अने भी, हम, भी ऐसे दूसरा शब्द है अदस तो इदम तो हो गया यह जो पीछे हमने अब तक प्रयोग किया था यह के अर्थ में एतत तो उसी अर्थ में ये इदम शब्द भी है ऐसे ही वह के अर्थ में हमने अब तक प्रयोग किया था तत उसके लिए अदस शब्द भी है तो असौ अमू अमी इसके भी रूप याद कर लेना और इसके थोड़े अलग रूप हैं ये तो इसके भी तीन लिंगों में देख लेना तो ये दो शब्द हो गए सर्वनाम के और इसमें आदस शब्द के जो रूप हैं इन्होंने इसमें दिए हैं संख्या भी लिख दी है ये ये जहा रूप आते हैं वहां पर इदम का भी और अधश का भी पृष्ठ एक सौ पर तो इदम के दिए हैं पहले ये स्त्रीलिंग में है नहीं इधर चौतीस पृष्ठ पर पहले पुलिंग में है ये ठीक है और नपुंसक लिंग में भी आ गए और इसमें अशुद्धि तो नहीं है कोई देख लिया है सब कहीं अशुद्धि हो तो उसको संभाल लेना जैसे मैंने अभी बोला था उसके आधार पर दोबारा चेक कर लेना वैसे मैंने देख लिया इसमें तो नहीं लग रही है कोई क्योंकि इसमें कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो अदस शब्द में जब ये पुलिंग के रूप चलाएंगे, तो इसमें देख लो क्या शुद्धि तो नहीं है कोई कि असू अमू अमी अमुम अमू अमून अमुना अमुभ्याम अब यहाँ अमू भी मत बोल देना अमी भी ही। क्योंकि इसका सूत्र है एत ईद बहुवचने बहुवचन में ई हो जाता है एत ईद बहुवचने यहाँ दो सूत्र कार्य करते हैं लगातार अदस की सिद्धि में दोमह और एतईत एत बहुवचन है ये लगते रहेंगे लगातार तो अमुना अमुभ्याम अमीभि अमुष्मई अमुभ्याम अमीभ्य अमुषमात अमुभ्याम अमीभ्य अमुष अमयोह अमीषाम अमुष्म अमीषु ये तो होगा ही पुलिंग और इसी के जब स्थिर में चलाएंगे तो जैसे पीछे बनाया था हमने असौ अमू अमीन अब ये बहुचन में अंतर आ जाएगा यहां होगा असौ अमू अमूह और द्वितीय अभ्यक्ति में भी बहुवचन में अंतर आएगा एक वचन द्विवचन तो जैसा उसमें बना था यहां भी ऐसा ही बनेगा तो अमूम अमू अमूह अमू, अमू या अमुभ्याम अब यहां पर अमू भी ही रहेगा यह अमी भी नहीं बनेगा अमुया अमुभ्याम अमुभि अमुष अमुभ्याम अमुभ्य अमुष्या अमुभ्याम अमु अमुभ्य अमुष्यामु अमूष्याम अमु अमुष्याम अमुयोह अमूषु इस तरह से <स्याहा> अमून प्रथम इसमें पुल्लिंग में नहीं स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन अमूम बचन द्वितीया और नहीं अमूम है ना वो हाँ, द्वितीया हाँ, का द्वितिया अमूम है तो दीर्घ तो दीर्घ तो इसमें अमू शब्द वहां क्या था पुल्लिंग में है इसका अमूम तो अदस जैसे है ना मूल शब्द है अदस तो अदसिंग में हम जब बनाएंगे तो कदादी नाम से सर्वत्र आकार हो जाता है तो अब अदस नहीं रहेगा क्या रहेगा अद अब अद आकारांत के रूप चलेंगे ये बाकी परिवर्तन और बाद में कर लेना लेकिन यही शब्द स्त्री लिंग में अदा बन जाएगा ये उर्दू वाला अदा नहीं तो ये बन जाएगा अदा अब अदा बन जाएगा तो उस अवस्था में देखो वहां है अद अम यहां है अदा अम, तो अदसो से हैं, तो वहां जो उ आदेश है अदसह अशेह दात उ, दह मह तो दात उ, दा से उत्तर जो भी कुछ है नाम नहीं ले रहे हैं उसका उसे क्या हो जाता है उ क्या वो तपर है नहीं है ना तो खुली छूट है उसको भी अब यदि द से उत्तर वर्ण ह्रस्व है तो ह्रस्व उकार होगा और द से उत्तर वर्ण दीर्घ है तो दीर्घ उकार होगा उ गया नहीं तो वहां तो होगा अमुअम आम, अमी पूर्व यहाँ होगा अम आम, फिर भी अमी पूर्व इसलिए बनता है दीर्घ अब प्रश्न यहां भी होता है कि अमु भी में ये जैसे वहां था अमी भी ही, तो यहाँ अमी भी ही क्यों नहीं बना यहाँ अमू भी क्यों बना तृतीया के बहुवचन में या पंचमी चतुर्थी के बहुवचन में यहा ई क्यों नहीं हुआ वहां ई हो गया यहाँ ई क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहां अद और भिस तो बहुवचने झल लिए एक हो गया अदे भिस अब से उत्तर वर्ण दीर्घ ग्रहस्व है तो ए तहुवचने ईकार हो गया अमीर भी ठीक है और यहां क्या है अदा अदा और भिस तो अदा और भिस में पहले एकार करो बहुवचने झल्ले से करो किसकी अवृत्ति आ रही है बहुवचने झलियत में अनवृत्ति आ रही है किसकी आ रही है पतिपति तो दीर्घ यही अत तपर है अकारांत होना चाहिए अकार कोई तो ए करेगा ये और ये कैसा है अदा और भेस तो यहाँ ये एक आ कर ही नहीं पाया जब एक आर नहीं कर पाया तो ए तय भोजन लग जाएगा नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा फिर अब सो शेर दादू दो तो अब वो क्या करेगा वो तो उ करेगा वो तो ई नहीं करेगा तो उसने ई कर दिया दीर्घ अमीर ही पकड़ में आ गया ने तो अब देश नहीं प्रश्न तो तो क्या था मेरा यहाँ अमीर ही क्यों नहीं बना करेगा नहीं यहाँ स्त्रीलिंग में अमीर भी क्यों नहीं बना इसलिए नहीं बना क्योंकि यहां एकार नहीं हो पाया और एकार क्यों नहीं हो पाया क्योंकि दीर्घ आकारांत है भरस्व कारता है एकार इसलिए तो नपोसिंग में अदह अमू अमूनी अदह अमू अमूनी अमू अमू और शेष पुलिंग के समान तो ये हैं इसके रूप आगे शब्द आकारांत दिए हैं अंकुर तेल, है तिल ये खाद्य पदार्थ हैं मार्श उड़द के लिए बोलते हैं और यब जो लिंग के शब्द हैं दो बीज और दूर शब्द और समीप अर्थ वाले और शब्द आ गए आज पीछे भी काफी आ चुके हैं तो अंतिकम समीपम निकटम पार्श्वम सकाशम ये सब धातुओं में वी उपसर्ग लगा करके रम धातु तो इसका अर्थ हो जाएगा रुकना और वैसे धातु क्या है रमु क्रीडायाम रमते रमण कर रहा है खूब वहां तो रुकना वाली बात ही नहीं है वी लगा दिया तो रुकना हो जाएगा है विराम अवसान हो गया ना <laughs> तो विराम तभी तो बनेगा ये वी उपसर्ग पूरक रम धातु से विराम बन जाता है उपसर्गपूर्वक मद धातु वैसे मद का अर्थ है मदी हर्षे, हर्षे। लेकिन प्र लगा देंगे तो हर्ष वैसा नहीं है अब ये प्रमाद अर्थ हो गया इसका प्रमाद कर रहा है और व्री व्री वर्णे नी लगा देंगे तब भी हटन, हटाना ही अर्थ है उसका तो निव्री और भू धातु होना लेकिन प्र लगा देने से उत्पन्न होना अर्थ हो जाता है और समर्थ होना सशक्त किसी कार्य को करने की सामर्थ्य होना उसके अंदर और भू से पहले यदि उत लगा देते हैं तो इसका निकलना कहीं से उद्भव जैसे कहते हैं उद्भव होना दा धातु देने अर्थ में आती है दुदाय दाने प्रति लगा देने से अब उल्टा देना हो जाएगा नहीं बदले में देना पहले उसने दिया है अब हम दे रहे हैं दान प्रतिदान हैं दाने दान है दान भी ले सकते हैं आ, दान भी ले सकते हैं प्रतिया प्रति अक्षति या प्रतिदाती दोनों आ जाएंगे इसमें दान में और गुप्त धातु वैसे आती है छिपाने अर्थ में हैं गुप्त रहस्य होता है ना गुप्त रहस्य छुपा हुआ रहस्य रहस्य किसे कहते हैं नहीं रहस्य शब्द का अर्थ क्या है इसमें कहा लिखा है <laughs> तो रहस रहसी रहस्य तो रहस कहते हैं एकांत को और रहसी भवम रहस्यम एकांत में होने वाला तो एकांत में होने वाला का अर्थ क्या जो बात एक के पास रहे बस वो है रहस्य खोली नहीं है बता नहीं रहा है वो रहस्य भवन एकांत में होने योग्य तो वो है रहस्य तो फिर रहस्य कहाँ रहा वो तो एकांत कहाँ है फिर तो अनेकांत हो गई वो <laughs> अनेक के पास पहुंच गई करते थे तो गुप्त धातु आती है गोपन अर्थ में लेकिन इसी गुप्त धातु से सन प्रत्यय जब करते हैं गुप्त तेज कित भी सन तो उस अवस्था में वहां वार्तिक दिए हुए हैं कि गुप्त धातु सन प्रत्यय किस अर्थ में होगा तेज धातु से किस अर्थ में होगा और कित धातु से किस अर्थ में होगा गुप्त तेज कित तीन धातु हैं उसमें तो गुप्त धातु से संप्रत्यय घृणा अर्थ में होता है और कित का तो पता ही आपको चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा बनता है नीतों रोग दूर करना तो जुगुप्स बन जाती है अब ये सन प्रत्यय करके सनाध्यनता धातु से दोबारा धातु संज्ञा करके बनेगी जुगुप्त तो इसका अर्थ हो गया घृणा करना जनी प्रादुर्भावे दिवादी गण की है तो जन धातु और दिवादी गण की होने होने में श्यन प्रत्यय आएगा लेकिन चार लकारों में श्यन प्रत्यय परे रहते जन के स्थान में जा आदेश जियां जनोर जा चार लकारों में और ये दो जगह है ना देखना धातु पाठ में जनी प्रादुर्भावे मिल गई है अच्छा तो ठीक है तो जायते का अर्थ क्या हो गया यानी कि जायते बोलेंगे जनी प्रादुर्भावे प्रादुर्भाव होता है उत्पन्न होता है जायते जाये ते अब जा के रूप चलेंगे जन के नहीं जन को जा आदेश हो गया लेकिन अन्य छह लकारों में जन ही रहेगा इसमें सार्वधातु तो वाला जो लकार है इसमें अब यदि हम इसको जन धातु से कर्म में लाएं लकार तो लटकार में क्या रूप बनेगा तब भी बनेगा जायते हैं क्योंकि जन को जा आदेश करने वाला सूत्र जहां उड़ जा उसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है क्लमु चमाम शिति। बस शीत की अनुवृत्ति आ रही है वो ध्यान रखना होता है और कर्म में क्या हम कोई शीत प्रत्यय ला सकते हैं जन धातु से कर्म में यज्ञ तो आएगा सारू धातु के यक। तो यक तो शीत है ही नहीं तो जन को जा होगा ही नहीं अब बनेगा जन्यते जन्यते जन्य तो ये ध्यान रखना होता है जन्यते का बहुत प्रयोग मिलता है तो उसमें ये मत समझना कि जन्यते अच्छा ये जनी प्रादुर्भाव दिवादी गण दिवाद्य श्यन तुरंत तो ध्यान वहीं पहुंचेगा क्योंकि जन्यते श्यन का भी अवस्था है यज्ञ का भी अवस्था है लेकिन ये ध्यान रखना कि शयन में अगर करेंगे तो ज्याजा लग जाएगा वहां जायते बनेगा जन्यते नहीं बनेगा तो जायते उत्पन्न होता है और जन्यते उत्पन्न उत्पन किया जाता है कराता है जनयती होगा फिर फिर निच करेंगे, करेंगे। जनयति होगा उसका आगे है नीली नी नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु ये छिपने अर्थ में आ जाती है लींग। ली तो नीली आगे अव्यय दिए हुए हैं पृथक एक ही अव्यय है और सेक्शन में दिए हैं विशेषण जैसे पटु एडजेक्टिव विशेषण तो पटु माने चतुर और अधिक दो में छांटेंगे तो तर लगा देंगे बहुतों में छेंगे तो तम लगा देंगे पटुतरा पटुतम ऐसे बन जाते हैं ऐसे ही गुरु शब्द अब एक तो गुरु शब्द वो है जो हम संज्ञा के रूप में वैसे ले लेते हैं और एक भार जिसमें होता है भारी वस्तु कहते हैं ना गुरु है ये और गुरु जब ये विशेषण के रूप में लेंगे तो दो में से अधिक भारी तो गुरु तर, और बहुतों में से तो अब भारी का अर्थ यहाँ पर केवल भार भार जो है वजन वाला ही नहीं भारी भार का अर्थ और भी हो सकता है जैसे खाद्य पदार्थ हम लेते हैं तो कहते हैं देखो ये मत खाव बहुत भारी आई गुरु ये देर महजम हो मैं विशेषण की बात कर रहा हूं अभी वहीं रहिए तो हम जो खाद्य पदार्थ देर मजम होता है क्या बोलते हैं उसको गरिष्ठ है? गुरु, से गुरु से बना। ये क्या हाँ गुरु से है इसी गुरु से गरिष्ठ तो गरिष्ठ में हमने जैसे मैंने कहा अभी कि दो में से एक को छाटेंगे तो तर और बहुतों में से एक को छाटेंगे तो तम लेकिन दो प्रत्यय और भी तो है जब दो में से एक को छाटेंगे तो सुन बहुतों में छाटेंगे तो इष्टन तो आप तमप करो या इष्ठन करो तो आपके ऊपर है गरिष्ठ जब तमअप करेंगे तो गुरुतम इष्ठन करेंगे तो गरिष्ठ अब करेंगे तो ये गुरु बदल कैसे गया अभी वहां तो गुरु गुरुरा तम किया तो गुरु तम तो यहां होना चाहिए गुरु इष्ठ गुरुविष्ठ तो गुरु को जाता है गर इष्ठन प्रत्यय पर रहते स्थल दूर युव रही ये नहीं प्रस्थस प्रिय स्थिर बहुलस बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदाराघी वृंदा तो इससे गुरु के स्थान में गर आदेश ऊपर से अनुमृत्ति आ रही है तुष्ठे में सुनिष्ठन इमनिच इन इयसुन। ये तीन प्रत्यय पर रहते क्योंकि जैसे धर्म ने तर करेंगे तो क्या बनेगा गुरु लेकिन अगर तर करके ईयसन करेंगे तो क्या बनेगा फिर गरादेश गरीयस जननी जन्मभूमि स्वर्गादी गरीयसी तो दो में सटा ना कौन थे दो जननी और, और जन्मभूमि तो फिर लाएंगे या फिर लाएंगे तर तो या तो गरीयसी बोले या क्या बोले गुरु तारा। गुरु तो कर ऐसी तो तो तो कर ऐसी ये ये है विशेषण, अब आप बोलिए क्या बोले थे गुरु गुरु गुरु गुरु करके बीच में? इसमें कई तो कई खराब अर्थ भी गुरु शब्दों तो के, तो के लेते तो ये विशेषण के रूप में इस तरह से हम प्रयोग करेंगे आगे देखिए अब तो रूप याद करने के लिए इसमें दो शब्द आ चुके हैं नए इदम और अधश इनका याद करना है सब और धातु प्राय करके इसमें उपसर्ग सहित आ रही है तो रम धातु का वैसे तो रमती रमते इत्यादि बनता है और विपस लगा करके विरमती और मद धातु तो मदिहर्षे तो इसको दीर्घ हो जाता है प्रोपस लगाकर इसका बनेगा प्रमाद्यति प्रमाद करता है और व्री धातु से यहां पर जो इन्होंने दिया है नी उपसर्ग लगा करके और हटाना जो अर्थ है ये ये हटाना अर्थ करने के लिए यहां व्री से हमें निच प्रत्यय करना होगा जैसे व्री का जो बनता है ना वृणुते इत्यादि रूप तो वैसे नहीं यहां ऋष प्रत्यय करके बनाएंगे तो धातु बन जाएगी अब निवारि वृ को ऋच करके वृद्धि करके वारी नीसर्ग निवारी निवारी का बनेगा निवारयति हटाता है निवारण करता है तो इनको यहाँ निवरी जो दिया है इन्होंने ये ऋच वाला लेना है जैसा ये बता रहे हैं ऐसे ही प्र उपसर्ग पूरा भूधातु का प्रभवती प्रभवता ये तो वैसे ही चलेंगे रूप जैसे होते हैं और उद्भवती ये उतोपसर्ग का हो गया और प्रति अ क्षति ये दा धातु का दान धातु को ये अच्छे आदेश करके प्रति अ क्षति ये बन जाएंगे गुप्त धातु ये संप्रत्यय करके ये आत्म पदमाती है फिर जुगुप्त सत्य इत्यादि बनेंगे और ज जन का जायते और नीली का निलीयते तो इसमें कोई नई धातु तो ऐसी नहीं है जिनके रूप अब तक नहीं आए हूं इसमें जो परमाद्यती में जो दीर्घ किया गया है मधातु को तो उसमें देख लो उसमें आ रही होगी ये शमा क्षमाष्टानाम दीर्घ शनि तो मद धातु जहां आई हुई है मदी हर्षे उसमें देखो आसपास में कौन सी धातुएं पड़ी हुई हैं और आठ धातुएं गिनी जाती हैं ये शमाम अष्टानाम शम से प्रारंभ करो मिल गई मद धातु मदी हर्षे मिल गयी अरे आप दूसरी क्यों बोल रही हो ये मैं कह रहा हूँ मदी मैंने मधिहर्ष कब था। गण में आएगी ये तो हाँ हर्ष भी है उसका वन तो इसके ऊपर देखना और क्या क्या है जीवों मतने उजने चली। कौन सा गण चल रहा है ये गण हैं तो आप जहाँ मैं चाह रहा हूँ वहाँ नहीं पहुँच पा रहे अभी तक दिवादी गण में पहुंचे हो ना तो तो तो मधु एक ही जगह है क्या दो जगह इससे पहले तमु हाँ अब आप पहुँचे सही जगह तो शम से लेकर के आठ धातुएं गिनो शम से धातु हाँ आठ धातुएं धातु गिनो ठीक है ना तो, तो ये जो हाँ ये जो आठ धातुएं हैं इनको श्यन प्रत्यय पर रहते दीर्घ हो जाता है शमाम अष्टानाम अष्टान दीर्घ ये वही है जहाँ अष्टभु कलमो चमाम श्रुति था सूत्र उसके ऊपर वाला है ये तो इसलिए प्रमाद्यति बोलेंगे मद्यति नहीं कहेंगे प्रमाद्यति ऐसे नहीं बोलेंगे प्रमाद्यति शाम्यती इस तरह से चलते हैं इनके भ्रम क्षमाष्टान सातवे अध्याय में वही पाघ्रा धमास्थाम नहीं है इतना बड़ा सूत्र चौथे कॉलम में चौथे कॉलम में देखो ऊपर तो वहां है क्षमाष्टान दीर्घ है शनि उसके आगे फिर शीत का प्रकरण चल जाता है उसी में ज्याजन जा मिलेगा आपको नीचे <coughs> तो इस तरह से ये रूप याद कर लेना चला चला के देखना अभ्यास करना इनका अब नियमों में देखिए तो जुगुप्सा विराम प्रमादानम संख्यानम ये वार्तिक दिया हुआ है इन्होंने तो इसमें जुगुप्स जुगुप्सा विराम आदि जो अर्थवाड़ी धातुएं हैं इनका जब प्रयोग करते हैं तो उनके साथ में पंचमी व्यक्ति की जाती है जिससे घृणा करता है जिससे रुक रहा है जिस काम को करने से है विराम ले रहा है और जिस कार्य के विषय में प्रमाद कर रहा है जैसे विद्या पढ़ने से अध्ययन से प्रमाद कर रहा है कोई तो अध्ययनात् प्रमाद्यति ऐसे करके बोलेंगे है पापाथ जुगुप्सते पाप से घृणा कर रहा है या पापा विरमती पाप से हट रहा है अलग धर्मात् प्रमाद्यति धर्म से प्रमाद कर रहा है तो ये वार्ते कहे ये, ये सूत्र है आगे बावन नियम पर वारणार्था नाम ईपित तो वारणार्था नाम ईप्सित जो है यहां तो वारण अर्थ वाली जो धातुएं हैं ये सूत्र कहा मिलेगा आपको कारकों के प्रकरण में तो कारक प्रकरणों में जहां कारक आये हुए हैं वहां पर संप्रदान कारक संज्ञा की गई है अपादान संज्ञा ध्रुवम उपाय पादान उसके नीचे सूत्र पढ़ो भीतरार्थान भयतु तो वारणार्थानाम ईपिता यह कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है कि हम जब वारणार्थक धातुओं का प्रयोग करते हैं और उसमें जो हमारे लिएपसित वस्तु है उसका नाम अपादान हो है ईप्सित जिससे से हटाते हैं किसी को तभी तो हटाएंगे जब ईपसित होगी वो तो अपादाने पंचमी से पंचमी हो जाएगी फिर उसमें जैसे पशु है और वो खेत में घुस रहे हैं जौ के खेत में तो पशुओं को हटा रहा है कहां से यव यवों से तो यब पशु वारयति पुत्र ईप्सित है नहीं पुत्र नहीं पापाद वारयती यहां जो आ रहा है ये ये तो वारणार्थाना में इसकी अर्थ वाली अन्न धातु है वो ले लेंगे तो यहाँ तो है हैशुम वारयति और यहाँ है पुत्र पापा दारयति तो पाप इष्ट है क्या ईप्सित है? है वहां तो यव इपसित था <laughs> तो यव से पशु को हटा रहा है और यहाँ पाप ईपसित है और पाप से बच्चे को हटा रहा है ऐसे अर्थ करें। <laughs> वार्तिक हाँ। हाँ दिया हुआ है अनिप्सित में भी हो जाता है ठीक <laughs> है निवार्यती त्रेपन में जायती उद्भवती प्रभवती उदगछती अब सबका अर्थ क्या है उत्पन्न होना तो जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है तो वैसे तो अपादान हो ही गया वो फिर भी सूत्र अलग से बना दिया गया है वहीं अपादान संज्ञा के प्रकरण में जनिकर्तु कर्तु प्रकृति ही है भूवा प्रभव ये दो सूत्र हैं इन्हीं को व्यापक करके ये समर्थ निकल आते हैं तो प्रजापति से परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है निमित्त कारण के रूप में तो प्रजापते लोक जायते प्रजापति में पंचमी हो गई गंगा हिमालय से उत्पन्न हो रही है तो गंगा हिमालयात अथवा उद्भवती <coughs> चोर छिप रहा है किससे राजा से तो नृपात चोरह निलीयते जिससे छिप रहा है उसमें पंचमी हो जाएगी अंतर्ध ये न आदर्शनम इच्छती सूत्र नहीं दिया इन्होंने और तिले माशान प्रत्यक्षति यहां बदले में देने की बात आ रही है एक वस्तु लेकर के और उसके बदले में दूसरी दे देते हैं जैसे सामने वाले से तो ले लिया हमने तिल और स्वयं क्या दे रहे हैं उसको हम माश तो तिल के बदले माशों को दे रहा है तो तिल में हो जाएगी पंचमी जिसके बदले दे रहे हैं जिसको दे रहे हैं वो तो कर्म हो गया और जिसके बदले दे रहे हैं वह अपादान हो गया <coughs> इसका। मासान माशान अच्छे आगे है पंचमी विभक्ते। हैं विभक्त विभाग किया किनका दो का दो दो वस्तुओं का विभाग किया और उसमें से फिर एक को छांट लिया तो तुलना करते समय दो चीजें होती हैं हमारे सामने या अधिक भी होती हैं। तो उस अवस्था में जिससे तुलना की जाती है तो उसमें पंचमी हो जाएगी जैसे राम और कृष्ण दो हैं, अब दो में से हम एक को विशेष बता रहे हैं उसमें विशेषता चाहे वो न्यूनता की दृष्टि से हो चाहे उत्कृष्टता की दृष्टि से हो हम न्यूनता में भी तुलना कर लेते हैं भाई मेरिट निकालते हैं कभी कभी विद्यालयों में तो उच्च श्रेणी वाला वो भी मेरिट है एक नंबर वन और नीचे वाला भी तो नंबर वन हो सकता है तो इस तरह से यहां राम और कृष्ण दोनों को लिया गया तो कृष्ण को अधिक चतुर बताया जा रहा है उसमें तो जिसकी अपेक्षा बताया जा रहा है उसमें पंचमी हो जाएगी पंचमी विभक्ति से तो रामात कृष्ण पटुतरा ऐसे ही धन और ज्ञान दोनों की तुलना की गई तो दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है यहाँ गुरु के अर्थ भजन मतलब है कि भारी है। गुरु का अर्थ ही वही है जिसकी गर्मा है जिसकी श्रेष्ठता अधिक है तो ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है तो धनात ज्ञानम गुरुतरम ईमनिच कृत्य मनिच करेंगे तो गुरु को घर आदेश हो जाता है उसी हम्म उसमें तीन की वृत्ति आ रही है ना इष्ठन इष्ठन इमनिच इन तो ईष्ठन और ई तो होते हैं ये तुलना अतिशायन अर्थ में और इमनिच होता है वाला अर्थ में पृथ्वादिभ्यमिज पृथ्वी आदि गण है वो पृथ्वादि गण तो इमनिच प्रत्यय होता है उसमें तस्वतलु तो के अधिकार में है वो वाष्टाध्याय धीरे धीरे अपने उसमें कंट्रोल में करो ये सब कहा क्या क्या आ रहा है प्रकरण के अनुसार हम जो विभाग कर लेते हैं ना सूत्रों का तो ज्यादा सरलता से पकड़ में आता है क्योंकि मैं प्राय करके प्रकरण साथ में बता देता हूँ आपको इस प्रकरण में इस प्रकरण में इस प्रकरण में तो उसको पकड़ लिया करो जैसे तस्य भाभा का अलग प्रकरण है अब वाला अर्थ में जितने प्रत्यय आएंगे सब उसी प्रकरण में मिलेंगे आपको अतिशायन अर्थ वाले प्रत्यय ये अलग प्रकरण हो गया उसमें आपको तरफ और सब मिल जाएंगे और, और तरप और तमप गुरु अब यहां मान लो हम बनाए धन से ज्ञान गुरुतर है धन से ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है अधिक गुरु है तो अगर ईयस करेंगे तो क्या बनेगा गरियस बनेगा शब्द और ज्ञान है न पूे तो प्रथमा के क्वेश्चन में पुल्लिंग होता तो गरियान बनता स्त्रीलिंग होता तो गरियासी बनता यहाँ क्या बनेगा गरिया हा? तो धनाद गरिया क्या बात है संदेह क्या है इसमें ना मंत्र ध्यान से सोचा था मंत्र एक है ना उसमें दिया हुआ है कि तयोर्यत सत्तम है। क्या था उसमें शब्द था हाँ। ध्यान आ गया मुझे ना गुरुजी है है ना धनाम गरिया। धनाम है ना गरिया, गरिया कैसे कर दिया आपने ये गरिया चाहिए था इसका उत्तर तो आपका अवधेश नहीं देगा प्रश्निंग देना उत्तर पहले प्रश्नों को समझा ना उनके प्रश्न इनका था कहना यह है कि गरियम बनना चाहिए गरिया कैसे गरिया बन गया जैसे बालका बन जाता है पुल्लिंग में में बनेगा ही नहीं इसमें आपने मना कैसे बोल दिया मनम बोलो ना अब आपको समझ आ गया उत्तर ये सकारांत है ना गरीय ये तो मिल गया था आपने तो ये हो गया धनाम गुरुतरम आगे प्रथक विना नाना भी तृतीय ये सूत्र अषधाई का है ये यानी प्रथक और विना इनके साथ में तीन तीन व्यक्तियों जाती हैं आप पंचमी करें या द्वितीया करें या तृतीया करें तो तृतीयांत रश्याम तृतीय सूत्र में है ऊपर से द्वितीय और पंचमी भी आ रहे हैं तो राम के बिना तो रामात बिना रामेण बिना रामम बिना और इनके अर्थ वाले और शब्द आप ले लीजिए और पृथक भी इसमें दिया हुआ है पृथक तो रामात पृथक रामेण पृथक रामम पृथक प्राय करके दो का प्रयोग ज्यादा होता है द्वितीय का तो कम मिलेगा आपको तृतीय का और इसका पंचमी का रिति जी मुक्ति रिति रिति बिना अर्थ में आ गया और यहां बिना दिया ही है दूरांतिकार्थे भ्यो द्वितीयाच दूर और अंतिक अंतिक कहते हैं समीप के लिए दूर और समीप के वाचक जितने भी शब्द हैं तो उन शब्दों में यहां भी तीन व्यक्तियां होती हैं पंचमी द्वितीया और तृतीया किन किन में दूर और अंतिक देखो दूर और अंतिक के योग में तो भिन्न शब्द में हम विभक्ति लाएंगे और यह है और दूर और अंतिक के योग में बोलाएंगे सूत्र क्या बनेगा का? दूरांतिकार्थ ही तब तो तृतीया आएगी फिर उसमें तृतीया का मतलब इनके साथ अर्थात कोई और आएगा उसमें करेंगे विभक्ति और यहां है पंचमी दूरान्तिकार्थे भ अब इन्हीं में सीधे व्यक्ति आएगी साथ में किसके ऐसे मतलब नहीं है इनमें कौन सी व्यक्ति होगी और उनके साथ वाले में कौन सी होगी हो दोनों के नियम अलग अलग तो दो सूत्र पास पास में है ये दूरान्तिकार्थ ही श्रष्ट त्रम और उसी के नीचे है दूरान्तिकार्थ भी हो द्वितिया तो द्वितीय सूत्र में आ गया है और ऊपर से दो व्यक्तियां ऊपर से आ रही है एक तो पंचमी भी आ रही है और तृतीय भी आ रही है तो ग्राम से दूर तो ग्राम से दूरात तो ये उदाहरण जो है ग्रामस्य से दूरात ये ग्राम की विभक्ति बताने के लिए है या दूरात की विभक्ति बताने के लिए दूरात की और ग्रामस्य में कौन करेगा विभक्ति दूरांतिकार्थ है श्रम षी कर दी ऐसे ही ग्रामस्य से दूरेण ग्राम से वृद्धरादेश तो पता ही है आपको वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र तीन वर्णों की आ आई औ और वृद्धि इसलिए दिखा रहे हैं कि वृद्धि रेचि सूत्र जब वृद्धि करेगा तो वृद्धि किसे कहते हैं ये पहले बता दिया तो एच परे रहते वृद्धरेची एच परे रहते और किस से परे रहते ऊपर सूत्र है इसके आदगुण यानी आकार से उत्तर तो ये आदिणा का अपवाद बन जाता है ये क्योंकि आधगुणा ने कह दिया सामान्य रूप से कि आकार से उत्तर अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण होता है तो अच में H भी आ गया अच में H भी आ गया वो इसने छीन लिया इसने कहा नहीं यदि आकार से उत्तर H आएगा अब वो सारे अच को नहीं ले रहा थोड़ा सा ले लिया उसमें से H आ रहा है तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि होगी तो आधगुणा का अपवाद है ये वृद्धि रेची तो तदा अब तदा में, अब हम ये जब तक ये नहीं समझते हैं कि अपवाद है विद्रेची उसका तो हमें तो ये लगता है कि तदा एका तो कोई कहे कि एक गुण प्राप्त हो रहा है तो कोई कोई गुण कैसे प्राप्त हो रहा है क्योंकि कभी देखा ही नहीं गुणिया होता हुआ तो ये लगेगा कि यहाँ तो आधगुणा लग ही नहीं सकता लेकिन आधगुणा का अर्थ पता होता वर्णा तो तपर की बात नहीं हो रही है बात हो रही है कि परे क्या होना चाहिए तो हम प्राय देखते हैं कि गुण जब होता है ऊ आ से जा जाए री आ जाए लेकिन क्या गुणा का अर्थ यह सारे हू रहा है तो सारे में ये ए, ए नहीं आ गया लेकिन वृद्धि जी उसका इसीलिए अपवाद बनाया गया तो गुण वृद्धि करते करते हमने दोनों सूत्रों को स्वतंत्र मान लिया है जबकि एक उत्सर्ग है और एक अपवाद है उसमें तो तदा एक तदैक तस तस्य ऐश्वर्य तस् ऐश्वर्यम तंडुलदनम तंडुल, तंडुल या गया ऐसी महा औषधि महौषधि ये महा में आ कहां से आ गया महत है ये तो तो आकार करने का सूत्र आन महत सामनाधिकरण जातीयो इससे आकार हो जाता है वाक्य देखिए यह बालक पाप से घृणा करता है तो अयम बालक पापाद है? जुगुप सत्य या पाप से दूर हटता है तो विरमति भी कह देंगे। सा इमान, तो में पंचमी हो गई। निवारणार्थ नाम ईपित अमुम अदस का प्रयोग दिखाया इन्होंने अमुम पुत्रम पापाद निवार इस पुत्र को इसने उस उस पुत्र को पाप से हटाओ पाप से बचाओ दस दूर के लिए आता है वह अर्थ में ठीक तो है तो अमुमन उस स एभ्य तिलेभ्य अभी इदस इदम शब्द का प्रयोग है सिलेभ्य माशान प्रति अच्छी तो यहाँ प्रति में परिवर्तन जो हो रहा है उसमें पंचमी हो गई अमुषमाद बालकाद उस बालक से अयम बालक पटुतर विद्या विना न ज्ञानम तो ये तीन व्यक्तियां दिखा दी इन्होंने पंचमी भी द्वितीया भी और तृतीया भी विद्याम बिना विद्या विद्या बिना अस्माद ग्रामात पृथक बस इस गांव से दूर रहो जा करके यहां नहीं तो पृथक योग में पृथक बिना नाना भी तृतीया इसे हम अस्माद ग्रामाद भी कह सकते हैं और द्वितीया भी कर सकते हैं तो द्वितीया में क्या बनेगा इमम ग्रामम और तृतीया में अनेन, अने ग्रामीण लेकिन व्यवहार में सारी व्यक्तियां चलती नहीं है साहित्य में तो ठीक है आपको मिल जाएंगी लेकिन बोलचाल की भाषा में पंचमी का अधिक प्रयोग होता है नहीं उसमें एक बात और भी है क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि दूर रहो तो क्या कर रहे हैं ये अपाय में तुरंत सूत्र जो है अपादान वाली है।, वो का ध्यान है और आगे चल के आएगा महाभार्ष्य में आगे के, के, के सूत्र सारे इसी के विस्तार है तो विस्तार का मतलब क्या होता है अर्थात उस सूत्र से भी काम चल सकता था फिर भी थोड़ा और खोल देते हैं उसको तो ये शैली होती है सूत्रकारों की जैसे विशेषण विशेष का समास करने के लिए एक ही सूत्र पर्याप्त है विशेषण विशेषण बहुलम उतर फिर बहुलं भी कह दिया उसमें अब कुछ भी नहीं है आवश्यकता कहने की लेकिन फिर भी बहुत सारे सूत्र और दे दिए आगे तो इस तरह से विस्तार चलता है प्रपंच बोल देते हैं उसी को जनक समीपात आग छा अब यहाँ भी आ रहा हूं तो अपाय हुआ, तो पंचमी का प्रयोग हो गया समीपात अंतिकात, पार्श्वात, निकटात, सकाशात बालिका ऐशा वृद्धि दिखा दी, बालिका आगती तदा एक तदैक नर आगछत फिर एक मनुष्य चला गया नहीं आगछत आया पश्य एताम लताम वृद्धि हो गई पश्यताम लताम निवारय ए तस्मात पापात पुत्र इस पाप से पुत्र को हटाओ वृद्धि का दिखा दिया है तो अब इस अनुवाद में इन्होंने कोष्ठक में लिख दिया है कि इदम और अदस्य क्योंकि नए शब्द यहां डाले हैं इन्होंने दो तो इनका प्रयोग करना है यथा संभव यथासम्भव जहां, जहां भी हो सकता है सारे वाक्यों में नहीं जहां हो सकता है वहां तो यह बालक धर्म से प्रमाद करता है असव नहीं बोलेंगे यहां अयम असव दूर के लिए बोलते हैं वह अर्थ में अयम तो बालको धर्मांत प्रमाद्य ठीक है वह शिष्य इस पाप से रुकता है बचता है यानी कि दूर हटता है तो वह शिष्य असौ असौ शिष्य अब इस पाप से तो अस्मात्पाद तो शिष्य को फिर कैसे बोलेंगे असौ शिष्योस्मात पापाद और रुकता है है हो जाएगा पाप पापाद में तकार लिखा जाएगा पापाद में दकार है नहीं बचाता है नहीं लिखा यहाँ बचता है मेरा पुत्र पाप से घृणा करता है तो मम पुत्र पापाद जुगुप पापाद जुगुप्सते और संधि करणियों मिलाना हो तो दकार को जकार हो जाएगा स्तोह पापाद जुगुप पाप से घृणा करता है हाँ आत्मनिपद में ही आएगी और मंत्री भी इसका प्रमाण है यस्वा भूतान मैवा भूत ये नहीं यस् भूतानिया मन वनुप्यूतेषु चात्मा तीजते उप निषद में और तो विचिकित्सुप्स वह गुरु यु गुरु उस शिष्य को इस पाप से हटाता है अब यह उस इस तीन शब्द इसमें है अलग अलग तो यह गुरु तो इदम का प्रयोग करेंगे आयम गुरु और उस शिष्य तो अमुम शिष्यम ठीक है अब क्या बोलेंगे आयम गुरु गुरु रमुम गुरु रमुम ठीक है रेफ रहेगा वहां पर अब क्योंकि रेफ से पहले उकार आ चुका है हो गया तो हाँ यही बोल रहा हूं मैं तो अयम गुरु रमु शिष्यम और इस पाप से तो अस्मात्पाद अस्माद अस्मात्पाद निवार्यति अब यहां दोनों दकार को भी नकार कर देंगे यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा तो पापान निवार्यती श्लोक भी आता है पापा निवारती काले मित्र लक्षण इदम प्रवदी सन मित्र के लक्षण मित्र पाप से हटाता है हमें पापा निवारयती योजयते हिताय अच्छे कार्यों में लगाता है उसे मित्र कहते हैं जो से इन पशुओं को हटाओ तो यवे भ्याह और इन पशुओं को तो इनकी इदम का रूप बनाएंगे ईमान द्वितीय का बहुवचन ऐसा ही लिखा है सबने गलती तो निकल रही है तो ईमान पशुन अब ईमान जब बोला है हमने धर क्या बन जाएगा यवे भ्य रेफ का, है आ, ये तो नहीं कहा था विसर्ग लोभ हो जाएगा अच्छा विसर्ग नहीं रहेगा यानी कि विसर्ग था पहले और अब नहीं रहा ये कहो विसर्ग नहीं होगा रहेगा और होगा, रहे होगा में अंतर है रहेगा हम पहले हमने उसका अस्तित्व तो स्वीकार किया अब उसको हटा रहे हैं तो रेफ का यकार होके गया हो जाएगा तो ये ईमान पशून है निवार हटाओ है ना निवा निवारे ईश्वर से यह लोग उत्पन्न होता है ईश्वराद तो अयम लोको जायते प्रभवती तो लोकह बोलेंगे उद्भवती तो लोक बोलेंगे कहीं लोक कहीं लोक कहा? अलग अलग प्रकार से प्रजापति भी कह सकते हैं ईश्वर को तो प्रजापते है, प्रजापते है तो फिर रोजगार वहाँ प्रजापते रोक उद्भवती या लोको जायते। गंगा हिमालय से निकलती है गंगा हिमालयात प्रभवती या उद्भवती तो इधर अर्धकार लिखेंगे हिमालयाद उद्भवती बीजों <स्थाँगे> से अंकुर उत्पन्न होते हैं बीजे बीजेभ्योकुरा जायते बीजेभ्य अंकुरा जायन्ते तो बीजे बीजेभ्योकुरा जायते अंकुरा में अनु ये अनुस्वार नहीं लिखेंगे ना ना वह देवदत्त पिता से छिपता है असौ देवदत्त अगर जनक आगे बोलना है तो असौ देवदत्तो जनकात निलियते जनकान निलियते नकार करके पिता से छिपता है वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है तो वह वैश्य असौ असौ वैश्य अब इन चावलों से बहुवचन है तो एक तंडुलेभ्य अब इधर कैसे बोलेंगे असौ वैश्य और एस्त तंडुलेभ्य माशान आगे आ रहा है तो एस्त तंडुलेभ्यो हसी चलग जाएगा माशान प्रति अच्छती जी बहुत लिखना पड़ रहा है आपको हाँ माशान प्रति अच्छती शुद्धियां अधिक आ रही लगता है, है तो ये तो पहले ही उन्होंने चेतावनी दे दी थी कोष्ठक में अनुवाद प्रारंभ होने से पहले चेतावनी देखते कहा है लोग परमात्मा चेतावनी दे रहा है मंत्रों में लगातार भीमा भी है तय के बड़े भयंकर दंड है मेरे तो सोचते है अरे दंड देगा तब देगा अभी तो जो करना है करते रहो उस यति से यह कवि अधिक कुशल है तो उस यति से अमुषमाद अमुषमाद द हो जाएगा अमुषमाद यते है यती से यति का क्या बनेगा पंचमी में यते है नहीं पुलिंग का है ये स्त्रीलिंग नहीं है यति और यह कवि तो असौ अयम अयम कवि तो यते रयम अब बन जाएगा यते रयम कवि और अधिक कुशल है तो पटुतरोस्ती कवि ही पटु धन से ज्ञान अधिक बड़ा है तो जो बड़ा है वो कौन है ज्ञान उसमें प्रथमा हो जाएगी तो धनाद ज्ञानम गुरुतरम या गरीय ये सुन करेंगे तो इस कवि के बिना कौन कथा कहेगा होगा तो इस कवि के बिना नहीं तो द्वितीय करेंगे तो इम कविम विना इमम कविम बिना और पंचमी करेंगे तो अस्मात तो कबेर विना और तृतीय करेंगे तो अनेन तो तो कविना, तो विना। विना। कविना विना तो इसमें प्रायः करके क्योंकि मैंने कहा ना व्यक्तियां तो ठीक है तीन तीन है लेकिन व्यवहार में एक अधिक चलती है तो कौन सी चलती है अधिक विना के योग में द्वितीय ज्ञानम विना न सुखम द्वितिया का प्रयोग अधिक मिलेगा तो इम कबीम विना कौन कथा कहेगा कह कथाम कथयिष्यति। उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया हूँ तो उस गुरु के पास से अमुषमाद गुरो सकाशात पार्श्वात् निकटात समीपात हम्म ये तो आगे क्या बोलोगे आप उसके आधार पर होगा अगला शब्द क्या बनेगा मैंने क्या बोला था इसलिए विसर्ग बोले होंगे क्या बोला था मैंने गुरो मैंने, मैंने सकाशात बोला था ना हाँ। तो स हाँ। आएगा तो विसर्ग बोले फिर आप हाँ अमुषमाद गुरोह सकाशात इस तरह से बोला होगा मैंने तो अमुम गुरुम होगा समीपम का अलग है अभी तो बात इधर की चल रही है ना कि समीप के योग में विभक्ति और समीप में विभक्ति दो सूत्र अलग अलग बताए थे मैंने आपको दूरांतिकार्थ ही श्रम दूर दोनों के अलग अलग सूत्र हैं आप ये मत समझो कि जो इधर करेंगे वो समीप में भी करेंगे आप परिवर्तन भी कर सकते हैं तो इसमें पंचमी का अधिक प्रयोग होता है उसी को रखो तो अमुषमाद गुरोह सकाशात इस ग्राम में आया हूं तो अस इमम ग्रामम आगच्छम और निष्ठा प्रत्यय बोलना है तो आगतस्मी आया हूँ या आगतव अस्मी गांव से दूर वह विद्यालय है तो ग्राम दूरम वह विद्यालय है असौ विद्यालय ग्राम दूरम नगर कहाँ है, है? नगर ये नगर क्या अलग अलग पुस्तकें हैं ये, ये क्या है वाक्य पंद्रह नगर ऐसी पंद्रहवा वाक्य पंद्रहवा वाक्य अच्छा तो ग्रामाद दूरम या नगरा दूरम असौ विद्यालय उस गुरु से विद्या पढ़ता है हाँ कर सकते हैं तीन तीन व्यक्तियाँ दे दी आपको उस गुरु से विद्या पढ़ता है तस्माद गुरोर विद्याम अध्यापयोगे तो ये पीछे का नियम आ चुका है होने के हाँ अमुषमाद हाँ। उस गुरु से अमुषमाद गुरोर विद्याम अधीते या पठति विद्याम पठक पठक पठति आपके में पढ़ लिखा है पढ़ो चलो ठीक है तो आपने बनाते रहो कोई बात नहीं अशुद्ध वाक्यों में अनेन पापेन तो तृतीया तो है नहीं है है ना अस्माद पापात निवार हटाता है वाराणाल खान एक ही व्यक्ति है विकल्प नहीं है इसमें और ऐसे ही प्रतीय क्षति में भी यहाँ भी तृतीय होगी एभ्या तंडलेभ्य और धन न गुरुतरह तो धनेन न यहाँ क्योंकि छाट रहे हैं पंचमी व्यक्ति होगी पंचमी विभक्ति से धनाद ज्ञानम गुरुतरम गुरुतर, और अस्मिन ग्रामे आगच्छम ये जो अंत में वाक्य आया था देखो ये चौदहवा वाक्य तो इस ग्राम में आया हूं आया था ना तो हमने क्या बनाया था इमम ग्रामम आगछ तो पर हम इस ग्राम में ऐसा देख करके मैं देख करके सप्तमी का प्रयोग करने करने लगते हैं लेकिन वो कर्म माना जाएगा ग्राम गम धातु का तो इम ग्रामम आगछ यही शुद्ध रहेगा ठीक है तो फिर यहीं बंद करते हैं प्रणोद्वनिओ